सवालों के जवाब एक ऐसी चीज है कि क्योंकि जितने जवाब किसी के सवाल किसी का भी हो जवाब अगर हम ध्यान देते हैं तो खुद को मिलता ही है जव, सवाल किसी के भी जवाब सभी के जवाब सभी को मिलते ही है तो इसलिए मन मानता नहीं है अगर सवाल खत्म हो तो कितने भी हो लेने का और मन करता ही है तो एक और एक ऐसा क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि काफी लोगों को रिलेट कर जाएगा और सभी ध्यान जाएगा ही उस पर सभी का तो उसको ले लेते हैं इंदौर से ही एक सवाल है ये रवि पाटीदार जी हैं रवि पाटीदार जी ने पूछा है कि आई ऑलवेज लूज माई सेल्फ वर्थ वेन आई एम विथ अदर्स हुपीरियर देन मी मैं जब भी कि ऐसे लोगों के साथ रहता हूं जो मुझे मुझसे अधिक सुपीरियर लगते हैं तो मैं मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ अर्थ खो देता हूं आई रिकलेक्ट माई मोटिवेशन टू डोंट लूज सेल्फ अर्थ मेनी टाइम्स बट अगेन आई गेट स्टक इन सेम कंडीशन देखिए बहुत बेसिक प्रश्न है जब तक रूप पद बल और धन को ही वर्थ मानते हैं तभी तक ये घटना घटती रहती है कोई आपसे अधिक रूपवान हो, आप हो, आप हो सकता है कोई आपसे अधिक पदवान हो सकता है कोई आपसे अधिक बलवान हो सकता है कोई आपसे अधिक धनवान हो सकता है तो रूप पद बल धन मानव की मौलिकता नहीं है आपके आइडेंटिफिकेशन ये नहीं है ये आपके शरीर की और सिचुएशन से ड्रिवन है ये तो शरीर से ड्रिवन और सिचुएशन से ड्रिवन यदि किसी चीज़ को आप आइडेंटिटी मान लेते हो तो ये अदाकदा इसमें लप्पड़ पड़ते रहते हैं कि प्राकृतिक डिज़ाइन है ताकि हम जागे और समझ पाएँ कि ये सच्चाई नहीं है तो सच्चाई क्या है तो रूप पद बल धन सच्चाई नहीं है आपके आइडेंटिटी की रूप पद बंद धन सच्चाई होते हुए भी आपकी आइडेंटिटी नहीं है ये कह रहे तो आइडेंटिटी क्या है आपकी तो आपकी आइडेंटिटी बनती है केवल और केवल आपके द्वारा किया गया आचरण केवल और केवल आप में समाधान मानव में मानवीता ही केवल और केवल उसकी आइडेंटिटी है ऐसी आइडेंटिटी से संपन्न हो जाओ भाई भाईदार जी आईटीदारानवीता right, तो पूर्ण आचरण से संपन्न होते हो तो ये आपकी आइडेंटिटी है जिस जो कहीं पर भी जाकर ये खोने वाले नहीं एक बात किसी से उसकी तुलना होने वाले नहीं दो बात तीसरी बात आपको देखकर कोई आपसे घायल होने वाला नहीं जिस प्रकार से अभी आप अधिक रूप रूपवान को पदवान को बलवान को धनवान को देख के घायल होते हो है ना उससे आपको प्रेरणा नहीं होती है पीड़ा होती है लेकिन यहाँ पर आपसे यदि मानवतापूर्ण आचरण से आप जीने लगते हो उसको ठीक से समझना पड़ेगा है ना उसको हम लोग समझते हैं यहाँ पर यदि उसको हम समझ पाते हैं ऐसे आचरण के साथ जीने पर आप भी पीड़ित नहीं होते हैं और आप पीड़ा का स्रोत नहीं बनते बल्कि आपसे लोग प्रेरणा लेने लगते हैं खुशहाली दोहरी तिहरी बढ़ने लगती है इसको करके देख लिया गया उसके बाद आपसे बात की जा रही है ये बिल्कुल भी एक्स्ट्रेक्ट बात नहीं की जा रही है कि मानवता मतलब कुछ भी उठपटांग चीज़ों को मानवता नहीं करें व्यवहारिकता के साथ मानवता को यहाँ पर जिया जाता है उसको आप आइए वो बहुत दूर नहीं है आप और अध्ययन करिए उससे आपको दिख जाएगा कि ऐसे आप जी सकते हो बिना कंपटिशन के बिना कन्फ्रंटेशन के मतलब आप जी पाओगे और प्रेरणा के स्रोत बनोगे